माँ की बातें स्वामी अरूपानंद काशीधाम धाम सोलह बारह उन्नीस सौ बारह संध्या सात बजे माँ अपने कमरे में लेटे लेटे ही बातचीत कर रहे हैं मैंने भक्तों को होने वाले दर्शन की बात उठाई और पूछा माँ लोगों को ये जो दर्शन आदि होते हैं वे सब क्या भाव में होते हैं या कि इन्हीं आँखों से माँ सभी भाव में होता है पर मैंने कामारपुकुर में इन्हीं आँखों से देखा था राधू की उम्र की 11-12 साल की एक गेरुआधारी लड़की को सिर पर रूखे बाल थे गले में रुद्राक्ष की माला थी मैं जहाँ जाती वहीं वह साथ साथ जाती सभी सामने तो कभी पीछे फिर जब बेलूर में जब वह नीलाम्बर बाबू के मकान में था पंचतपा की जोगेन जोगिन भी साथ थी उस साधना के बाद वह कहीं गायब हो गई फिर उसे नहीं देखा मैं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 नहीं तो वे लोग कहेंगे अरे ये तो हमारी ही तरह खाते पीते हैं फिर पंचतपा आदि तो स्त्रियों के लिए है स्त्रियां क्या व्रत आदि नहीं करती मैं हाँ समझा जैसे व्रत किए जाते हैं वैसे ही यह सब भी व्रत है माँ ठाकुर ने सब प्रकार की साधनाएं की थी कहते मैंने साचा बना दिया अब तुम लोग उसमें डाल कर गढ़ लो मैं साँचे में डालने का क्या अर्थ है भूदेव अर्थ है ठाकुर का चिंतन करना माँ इसने समझा है सांचे में ढालने का मतलब है ठाकुर का ध्यान और चिंतन करना ठाकुर का चिंतन करने से ही सब प्रकार के भाव मिल जाएंगे उन्होंने जो कुछ किया उस सब का चिंतन करना ठाकुर कहते जो मेरा स्मरण करता है उसे कभी भी खाने पीने का कष्ट नहीं रहता माँ को क्या उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था माँ हाँ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 अभी भी है लगता है वे पास ही हैं ज्यादा दूर नहीं गए हैं पुकारने से ही उनका उत्तर मिलेगा माँ कितने लोग तो उत्तर पा भी रहे हैं मैं कृष्ण राम ये सब लगता है कि कितने पहले के हैं मानो उत्तर पाने के लायक नजदीक नहीं है माँ हाँ ठीक कहते हो मैंने काशीपुर में उद्यान भवन की बात चलाकर कहा ऐसे स्थान में अब कोई साहब रह रहा है माँ काशीपुर का बगीचा उनके अंतिम लीला का स्थान रहा है कितनी तपस्या ध्यान समाधि वहाँ हुई है उनकी महासमाधि का स्थान है सिद्ध स्थान है वहाँ ध्यान करने से व्यक्ति सिद्ध होता है ठाकुर यदि उनको मलिकों को अपना दे स्थान दिलवा देते तो बात बन जाती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 श्री तब उसी मकान में रहती थी उन्होंने अचानक देखा कि ठाकुर तीर के वेग से नीचे गए माँ यह देख चौक उठी सोचने लगी यह क्या संभव है जिन्हें करवट बदलने तक में मदद देनी पड़ती है वे ऐसा कैसे कर सकते हैं पर आँखों देखें को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता तब वे ऊपर ठाकुर के कमरे में गई देखा ठाकुर बिस्तर पर नहीं है कमरा खाली है माँ भय से विभल हो उठी और चारों ओर उन्हें खोजने लगी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 फिर कहा लड़के लोग यहाँ आए हैं बच्चे हैं आनंद मनाते हुए वे लोग इस बगीचे के एक कोने के खजूर पेड़ का रस पीने जा रहे थे मैंने देखा उस पेड़ के नीचे एक काला नाग बैठा है वह इतना क्रोधी है कि सबको डस लेता लड़कों को यह मालूम नहीं था इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से वहाँ गया और साँप को बगीचे से भगा आया उससे कह आया और कभी यहाँ न आना माँ तो यह सुनकर अबाक हो गई ठाकुर ने उस समय इस घटना के बारे में किसी से कहने से मना किया था ढाका में विजय गोस्वामी विजय कृष्ण गोस्वामी ने भी ठाकुर को देखा था शरीर को दबाकर उनके जाने के बाद नरेंद्र आदि ने कहा था यह मकान कम से कम कुछ दिन तो और रहे हम लोग भीख मांगकर कर माँ को खिलाएंगे अभी तो माँ का दुख इतना ताज़ा है राम आदि ने कहा तुम लोगों को भीख माँग और खिलाना नहीं पड़ेगा मकान का हिसाब चुकता कर दिया इस गिरीश बाबू को ही ले लो न अब तो सभी बड़े बड़े भक्त हैं बलराम बाबू भी है पर हाँ गृहस्थों में बलराम बाबू सबसे बड़े भक्त थे सब भक्तों की तरह भक्त थे कौन आए भक्त आए आए गए प्रणाम किया पहली बार वृंदावन से लौट कर माँ वर्धमान होकर कामालकुर जा रही थी अर्थाभाव के कारण वर्धमान से उचालन तक उन्हें पैदल ही जाना पड़ा उससे माँ बहुत थक गई साथ में गोलाब माँ और योगानंद स्वामी आदि थे उलाचन में गोलाब माँ ने किसी प्रकार थोड़ी खिचड़ी पकाई माँ ने भूख के मारे वही ग्रहण किया था और बार बार कहा था ओ गोलाब तूने अमृत ही रांधा है